मैं वैसे ही फैसला करूंगा और गए हनुमान जी विप्ररूप धारण करके गए विप्ररूप धार हनुमान जी ब्राह्मण के बीच में गए माथ न श्री रघुनाथ जी को देखा तो सिर झुका दिया प्रणाम किया और पूछने लगे को तुम श्यामल गौर शरीरा आप दोनों कौन हैं अजय अद्भुत है श्री हनुमान जी प्रणाम करके पूछते हैं कि आप कौन हैं अच्छा सबसे पहले हनुमान जी ने देखा कहा सबसे पहले श्री हनुमान जी ने देखा भगवान के चरण की ओर कठिन भूमि कोमल पदगामी लक्ष्मण जी को हंसी आ गई कि हम चौदह वर्ष से भगवान के साथ हैं कोई ना कोई मिलता है और यही कहता है पृथ्वी बड़ी कठोर है आपके चरण बड़े कोमल हैं और आंसू बहाने लगता है अब तक इंतजाम तो किसी ने किया नहीं हनुमान जी भी वैसे ही कह रहे हैं कठिन भूमि कोमल पदगाम राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे सोचने का ढंग बड़ा विचित्र है, है लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हंसी की बात एक और कहें क्या सबसे ज्यादा दुखी भरत भैया थे वे भी इंतजाम करने की कौन कहे खड़ा खड़ाओ और ले गए और ये भी कह रहे हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी भगवान हंसने लगे लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं करेंगे उसी दिन से व्यवस्था हुई लिए दो जन पीठ चढ़ाई भगवान को पीठ पर बिठाया पैदल नहीं चलने दिया जिस दिन से हनुमान जी मिले राम जी को पैदल नहीं चलने दिया नहीं को रामचरण अनुरागी अच्छा और ले कहा गए अरे और तो और युद्ध स्थल में भी जब लेकर गए हनुमान जी की पीठ पर राम जी बैठे रावण रथ में बैठकर आया राम जी के पास रथ नहीं रावण रथी विरथ रघुवीरा विभीषण जी अधीर हुए राम जी ने धर्म रथ का वर्णन किया लेकिन श्री हनुमान जी आ गए कहने लगे प्रभु आपका रथ तैयार है बैठो मेरे ऊपर बैठो भगवान ने कहा हनुमान यह तो तुम्हारी महानता है लेकिन सही बात तो यह है तुम रथ नहीं हो तुम रथ नहीं हो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करो रावण के रथ से आपका रथ बढ़िया है मेरे ऊपर बैठिए तो क्यों रावण खुद लड़ेगा उसका रथ थोड़ा ही लड़ेगा और आपका रथ तो इतना बढ़िया कि आप लड़िए लड़ते लड़ते थक जाओ तो रथ को आज्ञा दे दो तो आप भी लड़ें और आपका रथ भी लड़े श्री हनुमान जी ने कभी प्रभु को पैदल नहीं चलने दिया एक बात, दूसरे पूछने लगे कि आप कौन हो श्री राम जी मनी मन हंसे कि हनुमान जी खुद छिपकर आए हैं और हमें प्रकट करना चाहते हैं भगवान ने कहा हम भी छिप जाए भगवान भी छिप गए का आपको कौन लगते हैं हम हनुमान जी ने कहा हमें तो आप जगत के कारण लगते हैं राम जी ने कहा नहीं जग कारण हम नहीं है जगत के कारण हम नहीं है तो तारण भव भवबंधन से मुक्त करने वाले कभी भी हम नहीं है अरे जगत के हम अगर कारण होते तो हमारे कारण महाराज दशरथ क्यों होते कौशलेश दशरथ के जाए और भवबंधन से मुक्त करने वाले हम नहीं हम तो स्वयं बंधे हम पितु वचन मान बन आए हम पिता के वचनों से बंधे तो भंजन धरनी भार धरती का भार भंजन करने आए होगे का नहीं यहाँ हरि निश्चर वेही ने यहाँ श्री सीता जी का हरण किया हम धरती का भार भंजन क्या करेंगे धरती की बेटी की रक्षा नहीं कर सके उसी का हरण हो गया तो की तुम भुवनपति आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं राम जी बोले नहीं विप्र फिर हम खोजते ही हम तो उनको खोजते हुए घूम रहे हैं छिपा लिया और आश्चर्य राम जी ने छिपाया हनुमान जी ने पूछा और उसके बाद जब सही उत्तर नहीं मिला तो भी हनुमान जी क्या करते हैं प्रभु पही चा पर गही चरना प्रभु पही चा चान तो नहीं बरना प्रभु जाने पहचान परे वो गई चरणा कहने लगे पहचान लिया पहचान लिया पहचान लिया चरणों में गिर गए भगवान ने कहा हमने तो छिपाया तुमने कैसे पहचान लिया बातचीत में तो ऐसी पुष्टि नहीं हुई कि मैं भगवान हूं अरे जाने दो प्रभु आपकी पहचान कहीं बातों से होती है आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है तुम्हें तो सोचने लगा कहां देखा याद आया हृदय में ही देखा है दूर नहीं नहेर ही है छलही छाड़ छोह किए ही है हृदय में ही है तो मैं सिर झुकाकर हृदय में बैठे हुए राम जी को देखता था और फिर सिर उठाकर सामने खड़े हुए राम जी को देखता था क्या कर रहे थे फोटो मिला रहा था कि जो भीतर है वही बाहर है जो बाहर है वही भीतर है और भीतर बाहर एक हो गया तो पहचान हो गई यही तो पहचानने का तरीका है उपाय है हनुमान जी से राम जी ने कहा कि अपनी कथा सुनाओ आपन चरित कहा हम गाई अपना चरित्र हमने गाकर सुनाया अब गाने का यह अर्थ नहीं कि जैसे हम लोग गा रहे हैं ऐसे भगवान ने गाया होगा गाने का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक वर्णन किया हनुमान जी बोले बस काम बन गया आपकी मित्रता हो जाए सुग्रीव से क्योंकि जो जो घटनाएं आपके साथ हुई सुग्रीव जी के साथ भी वही वही हुई आपने अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़ दिया और सुग्रीव के बड़े भाई ने उससे राज्य छुड़ा लिया आप वन में आ गए सुग्रीव को उसके बड़े भाई ने बन में निकाल दिया आपकी भार्य का हरण अब हुआ है सुग्रीव की पत्नी को बाली नहीं छीनकर अपने पास रख लिया वो भी बन में आप भी बन में वो पहाड़ पर आप बन विचरण में दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी है मित्रता बड़ी अच्छी रहेगी मित्रता हो ही जाएगी परिस्थिति एक जैसी है भगवान हसे भगवान ने कहा चाहे एक बात बताओ जब दोनों की परिस्थिति एक जैसी है दोनों की परिस्थिति एक जैसी है तो लाभ क्या होगा अच्छा आप सोचो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हो तो लाभ है भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता हो तो लाभ है अच्छा तो आप सोचो सुदामा और सुदामा ही मिल जाए भाई एक गरीब की मित्रता एक धनी से हो तो गरीब को लाभ है धनी मिल गया उसका धन मिलेगा तो लाभ है और दो गरीब ही मिल जाए ना एक पास कुछ ना उसके पास कुछ ये अपना रोएगा वो अपनी रोएगा एक बार एक रेल स्टेशन पर छोटा सा रेल स्टेशन था रात को दो यात्री उतरे दोनों डरते थे पर सोच रहे थे कि संग में एक आदमी तो है वो सोच रहा था ये है ये नहीं डरता होगा पर डरते दोनों थे एक दूसरे के भरोसे चले गए तीन किलोमीटर जाना था दो किलोमीटर निकल गए ढाई निकल गए आधा किलोमीटर गांव बचा मरघट पड़ता था रास्ते में मरघट में से निकलना था तो एक ने दूसरे से पूछा कि तू डरता तो नहीं है वो बोला, हम तो तुम्हारे आए, हम तो बहुत दोनों भाव तो गाँव की तरफ तो नहीं आधा किलोमीटर गाँव तक, तक तो नहीं गए ढाई किलोमीटर दौड़ के रेल स्टेशन पे आ गए अब दोनों ही डरे तो किसको क्या लाभ दो गरीब मिल जाए तो क्या लाभ और सचमुच एक जैसी परिस्थिति वालों की बड़ी मित्रता होती है लेकिन लाभ नहीं होता वो जैसे रहते वैसे ही रहते राम जी ने कहा कि हमारी सुग्रीब जी से मित्रता हो जाएगी तो लाभ क्या है जैसी हमारी परिस्थिति वैसी उनकी परिस्थिति इस समय वो भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते श्री हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही और यह बात बड़ी विचारणी है हनुमान जी ने कहा कि प्रभु दोनों की परिस्थिति तो एक है लेकिन दोनों में एक अंतर है बड़े ध्यान से सुनना अंतर क्या है का अंतर यह है कि आप ऐसी परिस्थिति में गाकर सुना रहे प्रसन्नता पूर्वक अपनी बात बता रहे हैं आपन चरित कहा हम गाई और ए इसी परिस्थिति में सुग्रीव तन बहुब्रण चिंता जल छाती बाल त्रास चिंतित दिन गाती तन बहुब्रन चिंता जल छाती उनके शरीर में फूड़े हैं मन में चिंता भरी है बाली का डर है बेचारे रोते रहते हैं तो उसी परिस्थिति में एक प्रसन्न है और एक परेशान है तो हम ये सोचते हैं कि परेशान आदमी से मित्रता हो जाए प्रसन्न रहने वाले की एक के जीवन में चिंतन है एक के जीवन में चिंता है तो चिंता वाला जब चिंतन वाले को देखेगा तो उसकी चिंता भी चली जाएगी कि जब ऐसी परिस्थिति में यह प्रसन्न है तो हम परेशान क्यों है यही मित्रता है। चिंता वाले से चिंतन वाले की मित्रता हो एक महात्मा जी के आश्रम में दो ब्राह्मण देवता ठहरे थे श्राद्ध पक्ष दोनों के निमंत्रण हो और दोनों ब्राह्मण देवता सवेरे स्नान करें स्वामी जी को प्रणाम करें जाए और दोपहर को लौट कर आए बड़े प्रसन्न वो दोनों भंडारा पाकर श्राद्ध का निमंत्रण पाकर प्रसन्न होते महात्मा उन्हें देखकर प्रसन्न होते एक दिन दोनों ब्राह्मण देवता लौटे तो एक उदास और एक प्रसन्न स्वामी जी ने देखा तो कहा कि आज अलग अलग जगह गए थे क्या हाँ। एक परेशान एक प्रसन्न तो अलग अलग जगह गए थे तो दोनों बोले नहीं महाराज विराज <misterisation> अलग अलग जगह गए थे दोनों बोले नहीं एक ही जगह गए थे अच्छा अच्छा तो जिसके यहां गए थे उसने स्वागत में अंतर कर दिया इनको हाथ जोड़े हो प्रणाम किया हो तुम्हें न जोड़े हो हाथ न प्रणाम किया नहीं नहीं, इनको भी प्रणाम किया चरण धोए हमें भी प्रणाम किया चरण धोये महात्मा बोले तो भोजन में अंतर कराया होगा इन्हें खीर खिलाई हो तुम्हें न खिलाई हो नहीं नहीं जो इन्हें खिलाया सो हमें महात्मा बोले अब हम समझ गए क्या दक्षिणा में अंतर किया होगा बोला दक्षिणा में भी अंतर नहीं पांच रुपए इनको मिले पांच रुपए हमें अब महात्मा बड़े परेशान कि दोनों एक जगह गए एक जैसा स्वागत हुआ एक जैसा भोजन हुआ दक्षिणा भी एक जैसी मिली फिर एक परेशान क्यों और एक प्रसन्न क्यों तो जो परेशान था उससे पूछा तुम परेशान क्यों हुँ? जो परेशान था वह बोला क्या बताएं महाराज हम सोच रहे थे आज जिसके यहाँ निमंत्रण है बहुत बड़ा आदमी तो हम सोचते जा रहे थे कि इतने बड़े आदमी के यहाँ जा रहे हैं तो कम से कम ग्यारह रुपए तो देगा और उसने पांच ही रुपए दिए इसलिए हम परेशान तो जो प्रसन्न था उससे महात्मा जी ने पूछा कि तुम प्रसन्न क्यों वो बोला महाराज हम पहले से ही जानते थे कि बड़ा लोभी आदमी है, है तो धनी पर बड़ा लोभी आदमी है दो रुपए से ज्यादा नहीं देगा और उसने पांच रुपए दे दिए अब बोलो परिस्थिति तो दोनों की एक जैसी है पर एक परेशान है और एक प्रसन्न है एक महात्मा श्री तुलसीदास जी का दोहा है एक आदमी सोच रहा था कि हम तालाब में से नहीं भरेंगे अपने जल का पात तो नदी नदी से भी नहीं समुद्र के पास चलो इतना बड़ा है समुद्र उसके पास कोई कमी नहीं वहां से भरेंगे हम लोग भी सोचते हैं बड़े आदमी के पास चल रहे तो जरा ज्यादा क्यों भाई इतने बड़े के पास जा रहे तो ज्यादा लेकिन वो समुद्र तक बेकार परेशान हुआ इतना तो उसे गांव में ही मिल जाता क्यों समुद्र भले ही बड़ा हो पर उसका पानी भरने का लोटा तो उतना ही सा है चाहे तालाब में डुबाएं चाहे नदी में चाहे समुद्र में इसी तरह आप किसी के पास भी चले जाएं आपके कर्म का कमंडल तो उतना ही सा है उतना ही जल भरेगा कहीं भी चले जाओ कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जहां कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जहां सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए संत श्री सुंदर जी ने लिखा तू जो विचार करे दिल अंदर नर तेरो विचार धरियो ही रहेगो कोटि उपाय करे धन के हित तो भाग लिखो तितनों ही लहेगो आज की काल घरी पल मांझ सुकाल अचानक आय गहेगो राम भजियो न कि सुकृत सुंदर यो पछताए रहेगा इसलिए हम परेशान क्यों हो प्रसन्न रहे अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से राम जी प्रसन्न है कागर कीर जो भूषण चीर शरीर लसो तज नीर जो काई और राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई पिता का राज्य अयोध्यापुरी में ऐसे छोड़कर चले जैसे कोई दो दिन धर्मशाला में ठहर कर चलने लगा हो संग भाई सुभा दिन ओद होती पहुनाई जैसे अयोध्या में दो दिन मेहमानी के लिए आए हो और प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं परेशान नहीं महल में रहने सोने वाले राम जी को मैदान में सोना पड़ा लेकिन प्रसन्न है आज भी हनुमान जी से जब अपना सारा समाचार सुनाया तो प्रसन्नता पूर्व हनुमान जी ने कहा कि मैंने पहली बार देखा इतनी परेशान परिस्थिति में आप इतने प्रसन्न तो मैं सोचता हूं कि सुग्रीव से मित्रता करा दूं उसकी चिंता तो दूर होगी कि जब यह इतने प्रसन्न है तो हम क्यों नहीं रह सकते हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कथा मेरी हो नहीं सकती कथा तो आपकी होती है जीव की तो व्यथा होती है भगवान बोले तो व्यथा ही सुना दो राम जी ने कहा कि कथा सुनाओ हनुमान जी ने कहा कथा मेरी हो नहीं सकती व्यथा जीव की होती है तो का व्यथा ही सुनाओ हनुमान जी ने कहा कथा हो नहीं सकती व्यथा बची नहीं है आपके दर्शन के बाद भी अगर व्यथा बची रहे तो आपके दर्शन की महिमा है क्या फिर सो सुग्रीव दास तव तो और दास के यहां बिना निमंत्रण जाने में कठिनाई हो तो दास को मित्र बना लीजिए मयत्री सननाथ मय mai thi ki तो आपका दास पर आप उससे मित्रता कर लें, और दीन जानकर उसको हे दीन बंधु अभय कर दीजिए ठीक है भगवान ने कहा कि हम जब से वन में आए हमें जितने मिले सब मित्र ही मिले निखाधराज बोले हम मित्र केवट ने कहा हम मित्र जो मिले सब मित्र और इतने दिन में एक दास मिला था हम उसको भी मित्र बना लें तो फिर दास की जगह तो खाली ही रहेगी क्यों भाई हम अगर उसे भी मित्र बना लें तो दास की जगह तो खाली ही रहेगी श्री हनुमान जी बोले यही हम चाहते हैं प्रभु दास को बना लीजिए मित्र और दास की जगह खाली हो जाए वहां मुझे बिठा दीजिए यही मैं चाहता हूं अस कहीं सकल कथा समझाई लिए दो पे बिठाया अच्छा देखो पीठ पे क्यों बिठाया वानर है तो पीठ पर ही तो बिठाएंगे और दूसरे हम लोग देखते हैं चित्रों में श्री हनुमान जी के कंधे पर भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण बैठे हैं? राम जी हनुमान जी के कंधे पर बैठे तो डरने लगे कहने लगे बड़ा डर लगता है एक तो तुम पवन पुत्र और दूसरे तुम्हारे कंधे पर बैठे तो तुम भी गिरो और हमको भी लेकर गिरो पहाड़ की चढ़ाई पवन के पुत्र श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप डरे नहीं जब कोई किसी के कंधे पर बैठकर डरता है तो एक ही काम करता है आंख मूंदकर दोनों हाथ से उसी का सिर पकड़ लेता है कब तो तुम्हारी सिर पड़े चाहे पहुंचाओ चाहे गिराओ आप ऐसे ही करो श्री राम जी ने आंख बंद करके हनुमान जी का सिर पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने भी वैसे ही किया और हनुमान जी ने राम जी लक्ष्मण जी के चरण पकड़ कर हृदय से लगा लिए और बोले प्रभु आप निश्चिंत हो जाओ खोल दो आंख अब आप नहीं गिरोगे भगवान ने कहा अभी तो यात्रा ही शुरू नहीं हुई पहले से कैसे बता दिया कि हम नहीं गिरेंगे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो अगर वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन